श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का मानो भाव, सत्य होने पर भी इन विषयों की आलोचना हमारा ध्येय नहीं है क्योंकि सकाम भक्ति उन्नति में बाधक है श्री रामकृष्ण देव की दैवी विभूतियों के इस प्रकार अनेकानेक निदर्शन प्राप्त होने पर भी अथवा अपने अपने अभिष्ट सिद्धि के लिए जिसका प्रयोजन है वह सकाम भक्ति भी उनमें अर्पित की जाने पर विशेष कल्याणजनक बन जाती है इसमें किसी तरह का संदेह न रहने पर भी इन विषयों की आलोचना आज के इस निबंध का उद्देश्य नहीं है उनके मानव भाव के चित्र को कथनचित अंकित करने का प्रयास ही आज हमारा ध्येय है सकाम भक्ति अर्थात अपने किसी प्रकार के अभाव की पूर्ति के निमित्त की जाने वाली भक्ति भक्तों को सत्य दर्शन के उच्च सोपान पर आरूढ़ नहीं होने देती स्वार्थपरता सदा भय का ही सृजन करती रहती है एवं वह भय मानव को क्रमशः अधिक दुर्बल बना डालता है स्वार्थ प्राप्ति के द्वारा मानव मन में अहंकार तथा कभी कभी आलस्य की वृद्धि हो जाती है जिसकी फलस्वरूप उसकी दृष्टि आच्छ हो जाती है यही कारण है कि वह यथार्थ सत्य दर्शन प्राप्त करने में समर्थ नहीं हो पाता इसीलिए श्री रामकृष्ण देव इस बात का विशेष ध्यान रखते थे कि उनकी भक्त मंडली में यह दोष प्रविष्ट न हो यह विदित होते ही कि ध्यानादि के अभ्यास से किसी भक्त के भीतर किसी प्रकार दूरदर्शनादि मानसिक शक्ति का नवीन विकास हुआ है कहीं उसके हृदय में अहंकार प्रविष्ट होकर भगवत प्राप्ति रूप लक्ष्य से उसको वह विचित न कर डाले वे तदस्य कुछ दिन उसे ध्यानादि करने का निशेष कर दिया करते थे यह बात हमने कई बार प्रत्यक्ष भी की है इस प्रकार विद्युती संपन्न होना ही मानव जीवन का ध्येय नहीं है यह हमने बारंबार उनको कहते हुए सुना है किंतु दुर्बल मानव अपनी लाभ हानि का हिसाब किए बिना कुछ करने या किसी को मानने को तैयार नहीं होता एवं त्याग की ज्वलंत मूर्ति श्री रामकृष्ण देव के जीवन से त्याग की शिक्षा न लेकर अपनी भोग सिद्धि के लिए ही वह उस महान जीवन का आश्रय लेना चाहता है उनका त्याग उनकी अलौकिक तपस्या उनका अदृष्ट पूर्व सत्यानुराग उनकी बाल सुलभ सरलता तथा निर्भरता ये सब कुछ मानो उसकी भोग सिद्धि के निमित्त ही अनुष्ठित हुए थे ऐसा वह समझा करता है हम लोगों के मनुष्यत्व का अभाव ही इसका एकमात्र कारण है इसलिए श्री रामकृष्ण देव के मानव भाग की मीमांसा हमारे लिए विशेष कल्याणप्रद है यथार्थ भक्ति भक्त को उपास्य देव के अनुरूप बना देती है भक्ति का किंचन मात्र भी यथार्थ अनुष्ठान करने पर वह भक्त को उपास्य देव के अनुरूप बना देती है समस्त जाति के सभी धर्म ग्रंथों में यह बात प्रसिद्ध है क्रास पर आरूढ़ ईसा की मूर्ति में समाहित समाहिचित्त भक्त के हाथ पैर से रुधिर का निकलना श्री राधिका के विरह दुख के अनुभव में निमग्न हृदय श्री चैतन्य देव को अत्यधिक गात्रदा होना तथा कभी कभी उनकी मृतवत स्थिति होना धान मूर्ति के समक्ष बौद्ध भक्त का दीर्घकाल तक निश्चेष रूप से बैठे रहना इत्यादि घटनाएं इसके प्रकृष्ट उदाहरण हैं मनुष्य विशेष के प्रति किए जाने वाले प्रेम का द्वारा प्रेम के द्वारा मनुष्य को धीरे धीरे अज्ञात रूप से अपने प्रेमास्पद के अनुरूप बनते एवं उसके बाह्य हाव हावभाव तथा चाल ढाल आदि यहाँ तक कि उसकी मानसिक चिंतन प्रणाली का भी समूल परिवर्तन हो उसके सदृश बन जाते हुए हमने स्वयं भी प्रत्यक्ष किया है श्री रामकृष्ण देव के प्रति की जाने वाली भक्ति भी यदि हमारे जीवन को क्रमशः उनके जीवन के कथनचित अनुरूप न बना सके तो यह समझना चाहिए वह भक्ति तथा प्रेम उस नाम से कहलाने योग्य नहीं है यहाँ पर यह प्रश्न हो सकता है कि तब क्या हम सब लोग श्री राम देव बनने में समर्थ हैं इस संसार में किसी को संपूर्ण रूप से दूसरे के सदृश बनते हुए क्या कभी देखा गया है इसके उत्तर में हमारा यह कहना है कि संपूर्ण एक रूपता प्राप्त करना संभव न होने पर भी एक साँचे में ढले हुए पदार्थ के अनुरूप बनना अवश्य ही संभव हो सकता है धर्म जगत के प्रत्येक महापुरुष का जीवन ही भिन्न भिन्न साचे के सदृश है उनके शिष्य वर्ग भी उन साचों में ढलकर आज तक विभिन्न साचों की रक्षा करते चले आ रहे हैं मनुष्य की शक्ति अत्यंत ही सीमित है आजीवन प्रयास करने पर भी वह उन साचों में से किसी एक के सदृश नहीं बन पाता है भाग्यवश कभी कोई किसी एक साँचे के अनुरूप जब बन जाता है तो हम उसे सिद्ध मानकर उसका सम्मान करते हैं सिद्ध मानव का चिंतन चाल ढाल भाषा इत्यादि शारीरिक एवं मानसिक सारी वृत्तियाँ ही उस साचे के प्रवर्तक महापुरुष के सदृश बन जाती है उन महापुरुषों के जीवन में जिस महाशक्ति के अभ्युदय को देखकर संसार चमत्कृत हुआ था सिद्ध मानव का शरीर मन भी उस शक्ति के कथनचित धारण संरक्षण तथा संचार का पूर्ण यंत्र स्वरूप बन जाता है इस प्रकार विभिन्न महापुरुषों द्वारा प्रवर्तित धर्म शक्तियों का सदैव से ही भिन्न भिन्न जातियों में संरक्षण होता आ रहा है